श्रोतागण तो प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की बूढ़े मंत्री सुमंत के साथ रामचंद्र जी के भवन में पहुँचे तो देखा कि राजा दशरथ जी पृथ्वी पर पड़े हुए व्याकुल मछली की मानत तड़प रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हाथ जोड़कर पिता से पूछते हैं पिताजी कैसी दशा दशाए क्यों है आप बेचे चरणों में बेटा खड़ा देखो खोलो न ये तो महारोग की पीड़ा से आपता हृदय घबराया है आपता हृदय घबराया है कैसी विपदा की मौत तो पड़ी मुख कमल ये क्यों घुमलाया है मुख कमल ये क्यों गुमलाया है यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ तो क्षमा करो मैं बालक हूँ पिता प्रणाम स्वीकार करो मैं तो चरणों का तो रानी केके के ने कहा राम तुम्हारे पिता की व्याकुलता का कारण मैं बतलाती हूँ परंतु पहले प्रतिज्ञा करो कि माता पिता की आज्ञा को सीर चढ़ाऊंगा राम बोले हाँ हाँ पितु मात के वचन निभाने में जाए तो प्राण गवाऊ मैं अग्नि में चलूँ अमृत प्यागू विशाऊ मैं फूलों के सुख को छोडूं अरे कांटू का दुख अपनाऊ मैं ये स्वर्ग भी नरक समान है जो मात के कामना में ने कहा धन्य हो बेताराम एक समय महाराज ने मुझे दो वर देने का वचन दिया था आज मैंने वो दोनों वर मांग लिए हैं एक में आपके बदले भरत को राज गिलास दूसरे में तुम्हारे लिए चौदह वर्षों का वनवास महाराज को आपसे विशेष प्रेम है इसलिए बन में भेजते हुए घबराते हैं ममता की नदी में डुबकियाँ लगाते हैं निर्मल बनो सपूत तुम बचन पिता के मां रामा बचन पिता के मान शीघ्र तपति वेश भरे बन में करो बया शीघ्र तपति बेश भरे बन में करो बया तुम मुझे स्वीकार है बोले श्री रगुनाथ प्रणवीरों का प्रण सदा रहे प्राण के साथ पिताजी आशीर्वाद दो मैं बन वनवास को जाऊँ पालन कर निज धर्म का जीवन सफल बनाऊ बोले, आए मुझे छोड़ जाओगे मेरे नाम कहा जाओगे मेरे नाम कहा मेरी माँ के उजाले तुम बिन मुझको तो आराम कहा तुम बिन मुझको आराम कहा मेरे पूरे मन की आशा मेरी जीवन ज्योति हो या जाति स्वाति मैं तुम और दोनों ये पुत्र पिता की आशा है और आशा से संसार है ये जब पुत्र गया आशा टूटी फिर तो संसार आकार है ये पुत्र भरत को राज किस में मुझको कुछ रोश नहीं बन मी क्यों जाए राम मेरा जब राम तक तो रोश नहीं ज्ञान बोले पिताजी आप व्याकुल क्यों हो रहे हैं ज्ञानी होकर वो निद्रा में सो रहे हैं वो लोग सामना में आपदा अनेक है ज्ञान से जो देखिए तो राव रंग एक है सन धन धरनी सुखमात पिता और मित्र सांतावस्था तक के संग जाते हैं रघुवंशी राम तो धर्म कहित प्राणों का भी हित छोड़ेगा कई लोक के राज को त्यागेगा की तुल न तोड़ेगा कई बोली बेटा धन है अब तुम पुत्र धर्म को निभाओ तपस्वी वेश बनाकर शीघ्र ही वन में चले जाओ निर्मल पर चले प्रभु सुखभाम चले प्रभु सुखभाम मुंजी करण पुकारिए गए बनो मुंजी कर्ण सुकारिए